अभी शीतल शरण कमल है उसकी स्थापना कर दो तो बाबू लोगों को तो कहीं कहीं अश्लील दिखने लगता है वो खुद जितना अश्लील करें उसमें कुछ बिगाड़े लेकिन ईश्वर के साथ अगर कोई बात जुड़ी तो उनको तो भूल लेती है ये खुद नंगा होके नाते तो कहते हम तो भी हैं हम लोग सभ्य हैं विलय से सीख्या है है ना? और भगवान श्री कृष्ण के नृत्य का और रास लीला का वर्ण हो तो कहेंगे अरे राम राम राम राम राम है ना ये तो क्या है ऐसे बाहुल लोग तो। अब उनकी अकल पर क्या वजन पड़ गया है नो संस्कृति को समझे सभ्यता को समझे और उनको तो गौरव होना चाहिए कि बिलायतों में जो हजार दो हजार बरस के भीतर जो चीज आई है न उन्नति की जो बात वो अपने यहाँ पांच हजार बरस पहले थी हमारा देश तो बड़ा संस्कार संपन्न था उनको खुश होना चाहिए तो देखो ये कहते हैं आप हमारे हृदय पर बड़ी करुणा पूर्ण प्रार्थना है वो तो। कहते हैं कि आप अपने चरणार हमारे हृदय पर स्थापित करें क्यों तो पाप हैं कुछ ऐसे जो बीच में आ गए हैं पर्दा बन गए हैं हमको और तुमको मिलने नहीं देते हैं तो जब तुम अपना चरणार्थ हमारे वृक्ष स्थल पर रखोगे सब वे पाप नष्ट हो जाएंगे भगवान के चरणा रविंद्र का स्पर्श होते ही सारे पाप मिट है अच्छा आप देखो पहले पाप मिटे तब भगवान मिले कि पहले भगवान मिले तब पाप मिटाएं तो जैसे देखो मल विक्षेप आवरण तीन दोष होते हैं ना तो पहले ज्ञान हो तब दोष मिटे कि पहले दोष मिटे तब ज्ञान हो तो मल और विक्षेप ये जो है ये जिज्ञासु को अपने प्रयत्न से मिटाना पड़ता है मल माने पाप बासना और विक्षेप माने मनोरागना तो ये ज्ञान होने के पहले भी पड़ता है वो मल और विक्षेप अब ये कहो निर्दोष हो गया साधक करने निर्दोष नहीं हुआ अभी तो आवरण है तो जब ज्ञान होगा तब आवरण का भंग होगा ज्ञान होने के पहले कोई जिज्ञासु चाहे कि हम आवरण का भंग कर दें, तो ज्ञान के बिना तो आवरण भंग हो गई नहीं ज्ञान आवागा तब आवरण भंग तो इसका मतलब यह हुआ कि जो दूसरे की ओर अपना मन जाता है इसका नाम तो हुआ पाप वासना और जो चित्त में चंचलता आती है उसका नाम हुआ विक्षे इन दोनों को मिटा करके जब ज्ञान स्वरूप भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे तो आवरण भंग हो जाएगा पर्दा मिट जाएगा और पर्दा मिटे बिना तो स्त्री पुरुष का मिलन होता नहीं पर्दा तो मिटे बिना तो वृत्ति और ब्रह्म का जो मेल है वो नहीं होगा तो ये रस का आस्वादन होगा ब्रह्मात्म्य बोध होकर आदरण भंग हो जाने पर तो ये कहती हैं कि हमने अपना काम तो कर दिया है अब तुम्हारा बाकी है हमारे मन में दूसरे को पाने की कोई इच्छा नहीं है और हमारे मन में चंचलता नहीं देड़ देड़ है बिल्कुल है। हजार पूर्ण नोसे देहा ध्यान नहीं आओ पदयोग पदवी सके अगर तुमने स्वीकार नहीं किया तो विरह की आग में अपने को जलाकर ध्यान के द्वारा हम तुम्हारी पदवी प्राप्त कर लेंगे तो तुम बो मे अपनी ओर से तो कोई कच्चाई है नहीं अब तुम्हारा काम है कि जो आवरण रूप पाप बीच में आया हुआ है उसको तुम दूर करो हम तो बल और विक्षेप दूर करके आये अब आवरण हम तुम करो हमने माँ बाप की शर्म छोड़कर कुल कानी छोड़कर घर का काम धंधा छोड़कर हमने कात्यायनी का व्रत किया और तूने आके श्रीहरण किया अब हम बंशी ध्वनि गुल करके यहाँ आई हैं तो अब तुम अपना काम करो तुम्हारे करने का काम है स्वर्णत देवी नाम पाप पापकर्षण ये एक तो कर्षण शब्द बनता है मुंधन्य सकार जिसका पेट फाड़ते हैं और ये कि एक तालब जिसका मुंह बड़ा शानदार होता है एक शकार ऐसा होता है ना कि जिसका मुंह शानदार होता है और एक वो होता है जो प का पेट फाड़ देते हैं तो स हो जाता है और एक माँ के नीचे लकीर खींच देते हैं तो स हो जाता है तो पाप पापकर्षण में शानदार जो है ना शान वाला शिकार है तो इसका अर्थ होता है कृष करना कर्षण करना माने होता है खींचना और कर्षण करना माने होता है दुबला पतला कर देना कृषि करना और कर्षण करना, करना, करना ये दो चीज होगी पकर्षणम शब्द नहीं है पापकर्षणम शब्द है कर्षण माने कृष करना तो अब देखो पाप कैसे कृष होता है एक बात उसकी सुना के फिर आगे प्रणत दे ही नाम पाप जो झुके प्रणत हो पाप काटने का दो ही तरीका है तीसरा है नहीं कोई दुनिया एक तो इतने बड़े हो जाओ कि बाप उछल कूद के तुमको छू न सके इतने बड़े इतने बड़े देश जाति मजहब है ना अनंत को ब्रह्मांड है तो ज्ञानियों की प्रणाली यह है कि वे इतने विशाल हैं कि उनको पाप पुण्य करतापन भोगतापन सुखीपना दुखीपना उनको छूता नहीं वो तो हुआ क्या नहीं और ये हुआ भक्त की इतना छोटा इतना छोटा कि किसी रस्सी के बंधन में किसी रस्सी के बंधन में आता ही नहीं निभुक जाता है और निकल जाता है तो यहां बताया प्रणत रहना प्रणत कौन है प्रणत माने नम्र हो गया अभिमान छूट गया पापी पने का पुण्यात्मा पने का सुखी पने का दुखी पने का जहा अभिमान छूटा, रहा वहां पाप जो है वो अपने आप छूट के गिर गए सारे पाप अभिमान में बसते हैं अभिमान आश्रय है, सहारा है जैसे घर में कोई रसी लटक रही हो तो रात के समय मक्खी आके उस पर बैठ जाती है ऐसे ही महाराज ये अभिमान जो है ना ये पाप रूप मक्खी का आश्रय है इसी पर आकर के ये पाप बैठते हैं तो पाप कर अब भगवान के चरणा रविंद को बक्षा स्थल पर किया तो पाप जो है ना ये देखो अभिमान अपने आप ही नष्ट हो गया चरण को बक्षत स्थल पर धारण करना माने अभिमान नहीं होना ये तो साफ है जो अभिमानी होगा वो किसी के पांव को अपने हृदय पर काय रखेगा तो अभिमान करना कट गया अभिमान तो प्रणत देहि नाम पाप हम और भाई बुग्गो का ऐसा क्या पाप बोले गोपियों का पाप नहीं है कृष्ण तो सामने खड़े थे और नाच रहे थे हंस रहे थे गा रहे थे बजा रहे थे और ये शीशा ले अपना अपना मुंह देख रहे थे भगवान को नहीं देख रहे थे अपना अपना मुंह देख रहे अपने सऊदर्द का अपने माधुर्ज का दर्पण इसी को बोलते हैं दर्पण हो दर्पण तो बोलते होंगे भाषा में दर्पण माने आईना शीशा त्रिप्यति इति दर्पण जिसको देख करके आदमी को खमंड हो जाए चाहे मुंह टेढ़ा हो तो कहेगा हमारी याक बहुत बढ़िया मुंह की बात नहीं करेगा है ना <स्थाँगा> <स्थाँगा> काला हो तो बोलेगा हमारी कट बहुत अच्छी है कोई न कोई चीज उसमें से कोई न कोई चीज वो अपने में ऐसी निकालेगा कि कहेगा हमारे तरीका तो दूसरा कोई नहीं तो ये द्रिप्य दर्पण कहते ही उसको है कि जिससे आदमी जो है मूंछ काट ले तब भी अपने को सुंदर माने बढ़ाए ले तब भी माने मक्खी की तरह रखे तब भी माने है ना? <laughs> वो माने कही कहीं न कहीं से उसमें वो फैशन निकालेगा और बोलेगा कि हमारे शरीर दूसरा कौन इसी का नाम दर्पण है जिससे दर्प बढ़े उसका नाम दर्पण दर्प माने अभिमान तो गोपियों को ये अभिमान जो है ना, ये तो पाप नहीं पापों का आश्रय तो बोले अच्छा इसको मिटाना है तो तुम भाग के मत मिटाओ ये बात पराएपनती है ना अपने आदमी में कोई गलती हो तो उसको छोड़ के भाग नहीं जाना चाहिए अपने घर में कोई पागल हो जाए तो उसको छोड़ के भागना नहीं उसको पकड़ के बांधना और थोड़ा पीटना है ना? और उसको ठीक करना तो अगर हमारे अंदर कोई पागलपन आ गया है तो प्रणत देनाम पाप कर शनम है ना मार मार के ठीक करो ना भाग भाग के क्यों ठीक करते हो ये भगोड़ापन कब से सीख लिया तो प्रणत अभिमान को चूर करने का अभिमान को चूर करने का उपाय है कृष्ण तो आए गोपी के मन में और बोले कि यदि गोपी हम तुम्हारा पाप नहीं देखते हैं बाबा हमको तो हमारे ही पाप का डर लगता है मैं आजन्म ब्रह्मचारी नंद बाबा का बेटा और स्त्री का स्पर्श करना तो हमारे स्वभाव में नहीं है तो हमको डर लगता है कि तुमको कैसे छूए तुमको छूएंगे तो पाप लग जाएगा इस डर से मैं भगा हूं कोई तुम्हारे अभिमान के डर से नहीं भगा हूं तो मुझे पाप न लग जाए इसके लिए तो गोपी बोलती है प्रणत पाप पापर्शन जो तुम्हारे चरणों में एक बार प्रणाम कर लेते हैं उनके पाप जब नष्ट हो जाते हैं तो तुम्हें तो पाप छुएंगे ही कहां पे। एक बार प्रणाम करने वाला जो है एक बार जो शरणागत है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं फिर तो तुमको तो पाप लगेंगे कैसे बोले कि नहीं अच्छा लो तुम्हारे ही अंदर अपने सौभाग्य का मत है मान है तुम्हारे दिन में पाप बैठा है ठीक है प्रतदेह नाम पाप दर्षण हम तुम्हें प्रणाम करते हैं अब आओ अपने चरणा अरविंद हमारे हृदय पर रख दो और वो पाप कट जाए तो बोले कि नहीं गोपियो तुम्हारा हृदय बड़ा कर और हमारे पांव बड़े कोमल और फिर तुम्हारे शरीकी गांव की कुमार दही बेचने के लिए दूध बेचने के लिए आ, पानी लेने के लिए जमुना जी से गोबर बांटने के लिए दिन भर तुम इधर उधर भटकने वाली हम अपने सुकुमार चरणार विद को तुम्हारे बक्ष स्थल पर नहीं रखते दूर ये देखो प्रेम में तरह तरह की बात निकलती है हो गोपियों तो ने कहा कि अच्छा याद करो तृणचरा रंग तृणचर माने गाय बछड़े तो उनके पीछे पीछे चलते हैं ऐसे तुम्हारा तुम्हारे प्रभाव तो जब ब्रज के पशुओं से तुम्हारा इतना प्रेम है कि उनके पीछे पीछे कंकड़ में चलते हो पत्थर में चलते हो क्या गहुए रास्ते रास्ते में रात जलती हैं वे रास्ते नहीं जाती है और सो तुम तो नंदे बाहर भगवान जूता पहन के गायों के पीछे नहीं चलते हो आज आजकल तो महाराज बड़े आदमियों के घर में जूता पहन के खाया जाता है जूता पहन के भरोसा जाता है वैसे नंगे पांव हो तभी जब खाने के लिए जाते हैं तो जूता पहन के जाते हैं क्योंकि खाने के मेज के नीचे ऐसा डर रहता है कि कुछ जल्दी चीज होगी तो पांव में लग जाएगी <स्थिति> <था>। <स्थिति> <स्थिति> तो जूता पहन करते हैं तो त्रेणा शराब माने गांव में गांव में कोई रास्ते रास्ते तो नहीं चलती हैं और कोई कोमल भूमि पर नहीं चलती हैं तो तुम उनके पीछे पीछे चलते हो तो जब पशुओं से तुम्हारा इतना प्रेम है आजकल तो महाराज कोई किसी से कह सकता है कि जब तुम कुत्ते से इतना प्रेम करते हो वो तो हमसे क्यों नहीं करते और कोई कह सकता है कि नहीं तो ये तो आज कल की बात है अब पुरानी बात है तो जब तुम गायों से इतना प्रेम करते हो वर्षों से इतना प्रेम करते हो ब्रज की एक एक चीज तुम्हें इतनी प्यारी है नारायण तो क्या गऊ के पीछे पीछे जो धरती होती है पत्थर कंकड़ बालू उनसे भी कठोर हमारा दक्ष है हमारा हृदय है कि वहां तुम पांव रखना पसंद नहीं करते धरती पर पत्थर पर चढ़ती है ना गौए तो? तो एक तो उलहने की भाषा होती अब देखो प्रेम की भाषा तो तुम्हारा दबर इतना कोमल है इतना दयालु है कि तुम गायों के भी पीछे हो। करोदा मिर्जा ने एक दिन कहा कि लाला तुम तो गायों को चराने के लिए मन में जाते हो और गांवें रास्ते से ही चलेंगे तो कोई बात नहीं है तो तुम्हारे पांव में कहीं कंकर गड़ जाए पत्थर गड़ जाए ना रहे। पुसा गढ़ जाए काटा गढ़ जाए तो तुम जूता पहन के जाया कर तो कृष्ण ने कहा कि मैया ये बताओ कि गुरु नंगे पांव चल रहा हो देवता नंगे पांव चल रहा हो तो क्या पुजारी हो शे हो है ना जूता पहन के उसके पीछे पीछे मार्च मार्च करते हुए चलना चाहिए भैया ने कहा कि ना बेटा ऐसा तो नहीं करना चाहिए ये तो कोई शिष्टाचार नहीं है तो बोले कि ये गैया भैया हमारी देवता हैं ये नंगे पांव जब वन में घूमती हैं तो इनके साथ में चरण में पादुका पहन के खटाखट खटाखट खाखट ये महाराज वो कहते हैं एक जगह कई संत बैठ के सवेरे ध्यान करते थे तो एक कोई सज्जन आए तो खड़ाओ पहन के खर खर खर कर तो एक संत ने कहा कि ये मुर्दों की सभा में ये जिंदा कौन आ गया भाई है ना ये अपने गांव में एक बोली है एक बात कही जाती है कि मुखों के क्या लक्षण हैं तो उनमें एक ये भी है इस धमाधम पाँव करके जो चले ना जिसके पाँव धरती पर धमाधम पड़े पूरा तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि गांव की बात है है ना तो आ, वो शहर के लोगों को कभी अनुकूल पड़े कभी नहीं पड़े लेकिन एक बात उसमें ये भी है कि जो धमाधम धरती पर पाँव के चले तो उसको भूखा ही समझना उसको इसी कृत्य का पता नहीं वो एक नहीं जानता तो सब चीज की एक मर्यादा होती है ना तो भगवान जो है वो गायों के पीछे नंगे पांव चलते हैं नंगे पांव ऋण कराऊंगा तो भगवान ने कहा कि अरे गोपियों तुम तारीफ तो बहुत कर रही हो लेकिन एक तो कह रही हो कि पाप कर्सनम और दूसरे कह रही हो होगा। माने पाप को तो, तो खींच लेते हैं और गायों के पीछे चलते हैं तब क्या हमारे पांव में पाप ही इकट्ठे हो गए हैं लोगों के आठ और क्या गायों के पीछे चलते चलते हमारे पांव कठोर हो गए हैं है? तो जाओ फिर जब तुम हमारे पांव को हमारे चरणारविंद को ऐसा तुम लोग तो खुरार रविंद समझती हो है ना चरणारविंद को है न जब तुम खुर समझती हो तो हम तुम्हारे पास नहीं आते तो गोपियों ने अपनी बात बदल दी श्रीनिकेतनम नहीं नहीं वो तुम्हारे चरणों में तो श्री निवास करती है भगवान के चरण का नाम है श्री निकेतन ये चरणा अरविंद का वैसे तो भगवान लक्ष्मी से यही कहते हैं कि तुम हमारी छाती पर रहो वक्स स्थल पर रहो इससे भगवान को बड़ी राहत मिलती है वो क्योंकि दर्शन करने वाले जो लोग तो आते हैं ना वो भगवान के मुखा रविंद्र की ओर न देख करके बस छाती की ओर देखा और हाथ जोड़ा और चलते बने लोग लक्ष्मी को ही देखना ज्यादा पसंद करते हैं भगवान को देखना कहा पसंद करते हैं तो आगे लक्ष्मी को भगवान ने आगे लक्ष्मी को कर दिया और महाराज लक्ष्मी जी भी आके छाती पर बैठ गए कि हम देखते रहेंगे कि कौन इनके पास आता है कौन जाता है है ना नारायण कहो हमारे सिवाय दूसरे को छाती से न लगाए है ना तो लक्ष्मी जी जो है वो प्रयसी है ना आके भगवान के बक्सर स्थल पर बैठ गए तो यहाँ लक्ष्मी का मतलब है सौंदर्य की देवी मृदुलता की देवी मृदिमा कोमलता आकर के साक्षात भगवान के बक्षर स्थल पर बैठी हुई है बड़ा कोमल हृदय है वो बड़ी छोड़ा परंतु भगवान ने परंतु लक्ष्मी ने कहा कि नहीं प्रभु हम आपके बक्षर पर नहीं हम तो आपके चरणारविंद में रहेंगे भगवान ने कहा भाई चरण में रहोगी तो भक्तों की भीड़ बोले भीड़ में रहेंगे बोले सौ तुम्हारी तुलसी का तुलसी के साथ रहेंगे बोले फिर भी देवी जी तुमको चरणारविंद में स्थान तो ठीक नहीं लगता है तुमको बराबरी की हो पांव में कैसे रहो तो लक्ष्मी जी महाराज रूट करके तपस्या करने लगे यद वाया शरीर ललना चरप तपा भगवान के चरणों की धूल में रहने के लिए उनके चरणों के तले में रहने के लिए लक्ष्मी ने तपस्या की श्रीर य पदामबुज रजस चकमे तुलसिया लब्वाति पदम हिल जसियाक्षण कृपेण्य सुर प्रयास वो लक्ष्मी गोपियां बोली नहीं नहीं तुम्हारे चरण चरणावलिंद तो श्री निकेतन है तो दूसरी बात ये हुई कि भगवान ने कहा हाँ गोपियों तुमने बहुत बढ़िया कहा हम तो गायों के पीछे पीछे चलते हैं तो पाओ में धूल लगी देती है और लोगों के पाप जो है ना पाप अब बेचारे ये कहा जाए तो कृपा ये पादों से विश्वास भूता नहीं कृपा प्रथम प्रत्यु भगवान के एक पाद में ही तो समग्र सृष्टि रहती है ना तो अनैश्वर्य अवैराग्य अज्ञान अधर्म नारायण को ये कहा जाएंगे रहने के लिए कौन दूसरा है जिसका आज सुने लें बोले इसीलिए तुम्हारे वृक्षस्थल पर तुम्हारे हृदय पर पांव रखने में थोड़ी कठिनाई है क्या कठिनाई है कि तुम्हारे ये वृक्ष बड़े सुंदर तुम लोग तो केसर लगाने वाली कुमकुम लगाने वाली है ना आ, बड़े सुंदर बड़े मघोर हम अपना ये धूप लगा पांव फला कैसे रखने तुम्हारे हृदय पर तो दो ने कहा शरीर की तरह नहीं नहीं वो तो लक्ष्मी के निवास है तुम जब हमारे हृदय पर अपना चरण रखोगे तो उनकी शुभा बढ़ जाएगी उनकी श्री बढ़ जाएगी हमारा तो रोम रोम चाहता है कि भगवान के चरण अरविंद का स्पर्श हमें प्राप्त तो हो बोले तो शोभा बढ़ाने के लिए हमारे पांव को चाहते हो अपनी शोभा बढ़ाने के लिए नहीं नहीं बाबा तुम्हारे हृदय में अभिमान बसा हुआ है आ, तुम्हारा हृदय बहुत कठोर है जाओ जाओ हमने कहते यह कथित प्रेरणा स्वभाव कुटीलावे जैसे सांप दाहिने बाएं दोनों ओर चलता है ना ऐसे प्रेमी लोगी, लोगों की जो बोलन होती है वो दाहिने बाहें दोनों ओर चलते हैं उसका मतलब प्रेमी को अपने मन से ही निकालना पड़ता है वो प्रेमी के जबान में से कोई मतलब नहीं निकलता कैसे, रख, कैसे रखे बोले कि वाह हमारे हृदय पर रखने में तो तुमको आपत्ति है और काली नाग के सिर पर रख करके नाच जाएम्बुजम्ब फणी फणा अर्पित फणि खड़ा अर्पित वो फणी जो है कालीनाथ उसके सहस्त्र फणा पर तुमने अखिल कलाद गुरु नर नृत्य किया है ये असल में विषय है विष और इंद्रिया हैं काली और इनकी जो सहस्त्र सहस्त्र वृत्तियां हैं वो है वो तो आदमी की जो इंद्रियां है ना वो विषयों की ओर बारंबार बारंबार बार बार विषैली बनती रहती हैं और अपने विष से हृदय को पीड़ित करती रहती हैं। हृदय को भी विषैला बनाती रहती है तो यदि भगवान इस पर आकर के विहार करेंगे नाचने लग जाए प्रत्येक इंद्रिय में आठ में भगवान का रूप नाचे कान में भगवान की वंशित ध्वनि नाचे जीभ पर भगवान का चरणामृत अरामृत ना दे नाक में भगवान के अंग की गंग ना चे है त्वचा पर भगवान का स्पर्श ना चे तो ये जो तो संसार का आकर्षण है ना ये सब नष्ट हो जाता है तो तुमने तो काली नाग के सिर पर अपने चरणा रविंद्र को अर्पित किया है दोष निवारक है इसका मतलब ये काली नाग में जो विषैलापन रूप दोष था उस दोष को भी तुमने अपने करणा रविंद्र से दूर किया तो बोले अच्छा गोदियो काली नाग में तो विष दोष था उसको निवृत्त करने के लिए वहां नाचना जरूरी था तुम्हारे हृदय में ऐसा कौन सा दोष है बोले कि महाराज आपको मालूम नहीं है हमारे हृदय में तो बड़ा भारी दोष आके बताए परिच्छय उसको बोलते हैं परिच्छय अच्छा मैंने काम छया जो दिल में सोवे, भी सोता है वो और ये काम दिल में सोता है बड़े बड़े जति सन्यासी जो है ना ब्रह्मचारी वो समझते हैं कि काम मर गया और असल में ये मरता नहीं है ये सोता रहता है जब छेड़छाड़ होती है तब ये जाग जाता है इसको तो महाराज काली में से निकाल के जमुना जल में से निकाल के रमणक बीच में भेजने का काम श्री कृष्ण ही करते हैं जब श्री कृष्ण आते हैं हृदय में तब हृदय रूपी ह्रद में से इस काली नाग को निकाल करके उसको स्वच्छ जल निर्दोष बना देते हैं अमृत बना देते हैं नारायण तो को है, हाँ। जैसे काली नाग में विष था वैसे हमारे वैसे हमारे हृदय में नाम प्रणतदेहिना पापकर्षण प्रणचरांगम श्रीनिकेतनम फणिफणारित पदाबुज कृणुजेश् नारायण हृदय काम आके बैठा हुआ है इसको काट डाल अपने चरणा रविंद्र को हमारे हृदय पर रखो ये शंकर जी से डर के शंकर जी ने भस्म किया ना काम को तो वहां से डर के आया और गोपियां कहती है हमारे हृदय में बस दिया देखो अगर इसको ज्यो का क्यों ले लिया जाए ना कोई व्याख्या व्याख्या इसके साथ मजबूर जाए तो क्या ये प्रार्थना आप नहीं कर सकते और वो भागा है वो उसके हृदय में भक्ति नहीं है है ना? जो ये प्रार्थना करने में संकोच करे अगर आपके हृदय में काम है और भगवान से आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप अपना करना रविंद्र हमारे हृदय पर रख दो और हमारे हृदय में रहने वाली जो काम वासना है उसको काट दो है ना इसमें कौन सी बात आपत्ति की मांग पड़ती है दिमाग ही उल्टा हो जाता है लोग भगवान के चरणारह अब देखो दूसरी तरफ से शत्रु के प्रति दया नहीं करनी चाहिए जहां राम तहा काम नहीं और जहां काम तहा राम जब हृदय में आके काम बैठ गया तो ये श्याम से कहते हैं कि तुम आके बैठे तो उसमें एक बात ये है कि श्याम कहे कि हम तुम्हारे हृदय में काम है ना तो हम भी तुम्हारे हृदय में ध्यान में आके बैठते हैं और आपस में समाती हृदय में जब चरणारोविंद आ जाएगा तो हृदय में बैठा हुआ जो काम है वो मिट जाएगा पर ये कहती है कि नहीं वो ध्यान वाला नहीं चाहिए तो। ये, ये नहीं तो हृदय के लिए कोई शब्दाता हृदय के सुना कृण क्षय में बात क्या कहनी है है ना वो कहते हैं कि नहीं भीतर वाले से हमको संतोष नहीं है हमको तो बिल्कुल ठोस मसाला चाहिए और वो बिल्कुल प्रकट हो करके हमारे हृदय पर बाहर भीतर नहीं बाहर हमें तुम्हारे चरमार बिंद की जरूरत है केवल भीतर वाले से हमको संतोष नहीं है माने जब ईश्वर इतनी कृपा करता है कि वो निर्गुण से सगुण हो जाए जब इतनी कृपा करता है कि वो निराकार से साकार हो जाए तो क्या वो इतनी कृपा नहीं कर सकता कि मन में से बाहर आ जाए जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान मन, मन में आता है और बाहर नहीं आता है वो क्या सोचते हैं जो चीज मन में आ सकती है वो बाहर भी आ सकती हैं क्योंकि जो तो मन में होता है वही तो बाहर आता ही है तो भगवान का दर्शन भगवान का मिलन अब बाहर भी होता है हो। तो काम का नाश किसी ने देखो अब यही है नृत्य एक ऐसी प्रार्थना है ये कृद हृक्ष जो रासदीता के श्रवण का फल बताया है ना क्या हृद्रोग मास और महीनों के अतिरण जो इसका श्रद्धा के साथ पाठ करता है और श्रवण करता है वो शीघ्र ही हृदरोग माने काम से मुक्ति पा लेता है केवल एक श्लोक के ये यदि आ जाए आ, अपनी धारणा में हे प्रभु हमारे हृदय पर अपना करना रविंद्र रखो और हमारे काम को काट दो है ना तो ये काम वासना को मिटाने के लिए पूरी रास लीला नहीं ये एक श्लोक काफी है अब का बोले देखो आप अब प्रेम की बात शुरू करते हैं प्रेम की बात क्या है कि आपका कोई बड़ा मित्र हो है? और भूखा भी होगा खाना चाहता हो भूख लेकिन संकोच ही होगा तो आप कहना कि हमको भूख तो लगी है, है ना? ये कहोगे कि हमारे दोस्त को भूख लगी है तो बिचारा से कुछा जाएगा है ना ये बोलने की बोलने पद्धति ही नहीं है कि हमारा मित्र बड़ा भूखा है बड़ा चटोरा है इसके लिए ये ये चीज बनाओ और ये ये खिलाओ, ये कहने की रिवाज नहीं है ना अपने साथ उसको बैठाओ और बताओ हे दलेबी ले आओ हमारे रसगुल्ला ले आओ और ये मत कहो कि है ना ये इनको चाहिए ऐसे मत बोलो बोले हमको जब बात आवे तो थोड़ा तुम लोग और उसको ज्यादा देने का इशारा कर दो बोला तब तो वो भले मानुस खा भी लेगा खूब मजे से और पहले ही उसका नाम लेकर के चिल्लाने लगोगे तो वो चिढ़ जाएगा तुमसे कि तुम लोगों में हमारी बर्नामी कर रहे हो ना। तो ये गोपियां चाहते हैं कि श्री कृष्ण को रस मिले श्री कृष्ण को सुख मिले है ना श्री कृष्ण हमारे पास आए हमारा तन मन धन सर्वस्व श्री कृष्ण की सेवा में लग जाए लेकिन वो ये कहे कि हे कृष्णा, तुम्हारे मन में बड़ी प्रबल वासना है अभिलाषा है हमारे पास आने की इसलिए आओ हमारे पास तो कृष्ण कहेंगे कि कृपा करो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है तो है नीती है हमारे हृदय में बड़ा काम है ना। तो उसको मिटाने के लिए हमारे पास आओ तो असल में गोपियों के मन में काम नहीं है न पा ये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधा उषा विवाह है न भगवान कहते हैं जन्म जन्म नहीं ब्रह्मनिष्ठ की आयु धारण करके ब्रह्मा की आयु धारण करके ब्रह्म रूप से भी यदि मैं तुम लोगों से उदिण होना चाहूँ तो नहीं हो सकता बोलने कथन तो बोले ऐसे निष्काम जो गोपी हैं, उनके चित्त में ये काम कहाँ से आके बैठा बोले काम नहीं प्रेम है वो तो श्री कृष्ण को अच्छा भोजन देना चाहते हैं, है ना? लेकिन कहती ये है कि भूख हमारे हृदय है ये प्रेम की ये प्रेम से बोली है सो तो अच्छा जो है सो श्री गोविंद अब कल gurave undam tatvaparambham prachanaat meha navadatu tumaṁ yava नंदे वर श्याम कूमदनयन अंगैरनंदोत्व श्र्छ सुंदरी प्रत्यंग हरिदे नाम पाप प्रणतदेव पापकर्षण तेनशरा श्रीकेत फणिफणापिते पदाबुजुश ृंद निश्चय मधुरया गिरा वल्राजया बुधमूषण दिदी कई तीरमू रथर सेव कथा जीवनम कविरी कल शाप्रवणमंगलपदा भूपि गृह भूपिदना प्रेम एक अंतरदृष्टि देता है बाहर की आंख बंद होने पर भी प्रेमी अपने प्रियतम के संबंध में सब कुछ देख लेता है हमारे बाबा जी महाराज के पास एक ऐसे भक्त थे बिल्कुल पास पर तो नहीं रहते थे थोड़ा दूर रहते थे मील दो मील चार मील की दूरी पर रहते थे और वो उड़िया बाबा जी महाराज का ही ध्यान करते थे तो उनसे पूछो इस समय दिन में 10 बजे हैं विजय बाबा जी इस समय क्या कर रहे हैं तो बता देते हैं कि इस समय अमुक आदमी से बात कर रहे हैं तो इस समय खा रहे हैं इस समय सो रहे हैं ऐसी वृत्ति तलमय हो गई थी कि नीलों की दूरी उनके लिए कुछ नहीं थी आंख बंद किया और देख लिया कि महाराज जी क्या कर रहे हैं प्रेम में अपने प्रियतम के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की अद्भुत शक्ति है इसीलिए कहते हैं कि प्रेमी सात साले के भीतर बंद वस्तु को भी देख सकता है प्रेम जरा सच्चा होना गोपी हैं विरह अवस्था में जिनके लिए वो अपना धन भोग कुटुम्ब शरीर धर्म जाति लोक परलोक सब छोड़ के आए जिसके लिए उन्होंने सर्वस्व का त्याग किया वही उन्हें फिकरा कर अंधेरी रात में जंगल में और छिप गया अब समझो आजकल ऐसा होता तब क्या होता आप सोचो तो आजकल के प्रवीण ऐसा होने पर क्या करते है ना वो ब्याहे होते तो तलाक देते हो है ना और नारायण क्या नाम है मानहानि का दावा करते कई उन्होंने हमको डराने की कोशिश की नारायण तो ये आजकल के लोग तो फालतू तो ही प्रेमी बनते हैं सच्चा प्रेम तो किसी किसी के हृदय में उदय होता है ये दिव्य वस्तु है ये बाजारू चीज नहीं है ये जो प्रेम है ना भगवान का प्रेम ये बाजारू चीज नहीं है तो देखो कृष्ण की ओर से इतना निष्ठुर आचरण होने पर भी गोपी के हृदय में ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण हमारे पास आए और बड़ा प्रेम कर रहे हैं हमने कहा हमारे सिर पर हाथ रख दो तो रख दिया हमने कहा अपना सुंदर मुखार दिखाओ तो हमारे सामने अपना सुंदर मुखार प्रकट कर दिया लेकिन इतने से संतोष नहीं है क्योंकि प्रेम में व्यास है जैसे अपरिच्छिन्न अनंत ब्रह्मात्मयी त्रिबोध की प्राप्ति के लिए व्यक्तित्व का अपवाद करना पड़ता है वैसे ही अपरिच्छिन्न अन भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए व्यक्तित्व का हवन करना पड़ता है जो प्रेम की आग में अपने व्यक्तिगत मय को प्रतिष्ठा को है को जाति को धर्म को धन को कुटुम्ब को अपनी विशेषता को होम नहीं देगा वो प्रेम के रास्ते में नहीं चल सकता इतने पर भी माने श्रीकृष्ण की ओर से इतनी निष्ठुरता इतनी कठोरता करने पर भी गोपियों का मन यही कहता है कि कृष्ण हमारे सामने खड़े हैं और उन्होंने सिर प्रभात रख रह के कहा गोपी तुम तो, तो उन्होंने मुस्कुरा के आख से इशारा किया गोपी हम तो तुम्हारे ही ये देखो प्रेम की लीला बाबा प्रेम में लड़ाई भी होती है पर वो तब होती है जब प्रेम में अपना प्रियतम बिल्कुल मुट्ठी में आ जाए काबू में हो जाए तब लड़ाई होती है तो उससे प्रेम में ताजगी आती है वो है ना और काबू में ना आया मुट्ठी में ना आया और लड़ाई शुरू हो गई तो वो विमुख हो जाएगा ना? ये देखो गोपियों की अनुकूलता एक प्रेम की बात आपको तो सुनाते हैं तो वे कहती है कि हे श्री कृष्ण तुम अपने चरणारविंद को हमारे हृदय पर रखो और जो हमारे हृदय में सो रहा है काम उसको नष्ट करो। तो कल मैंने सुनाया था कि यदि हम इसकी व्याख्या ज्यादा बढ़ाएं नहीं सीधे सीधे अर्थ करें कि हमारे हृदय में जो काम है उसको मिटा दो तो संसार का शुरू शुरू का जो भक्त है वो भी ये प्रार्थना कर सकता है और जो बड़ा से बड़ा भक्त है वो भी ये प्रार्थना कर सकता है क्योंकि काम और प्रेम ये दोनों परस्पर विरोधी चीज है जहाँ काम है वहाँ सच्चा प्रेम नहीं है जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ काम नहीं है तो ये एक बार महात्मा गांधी से किसी ने पूछा था कि रामचंद्र ने सीता जी के साथ बड़ी निष्ठुरता बरती उनको से निकाल दिया और नल ने दमयंती के साथ बड़ी निष्ठुरता बरती उनको जंगल में छोड़ के चले गए और कृष्ण ने गोपियों के साथ बड़ी निष्ठुरता बरती तो इतने बड़े महान पुरुष हो करके इन लोगों ने ऐसी निष्ठुरता का बर्ताव क्यों किया यह प्रश्न गांधी जी से किसी ने पूछा था उन्होंने कहा कि अच्छा तुमको तो कृष्ण की बड़ी निष्ठुरता लगती है और नल की और बाम जरा सीता जी से पूछो कि तुम्हारे पति कैसे हैं और निष्ठुर है कि भले मानस हैं